परम वाजपद जो अनुभव करने के स्व अभिनते अनुभव के द्वारा जो मुक्ति पाया जाता है जिस पद को पाने से वह पद के बारे में कस उसका सूक्ष्मता का वर्णन कर रहे हैं कैसे इंद्रिया स्थूला स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम से प्रत्यगात्म थे अंतरतम जो प्रत्यग आत्मा है आत्मा प्रति प्रत्यत्मा आत्मा के प्रति अंदर की ओर जो जाता है इसी जो अंदर जाने पर आत्मा की ओर ले जाने पर वो आपका पर है तीसरा आत्मा का नाम प्रत्येगा और वह शुद्ध आत्मा की ओर ले जाता है अभेद होने से इसलिए उसको प्रत्येक आत्मसंज्ञान दे दिया गया ऐसा जो उसका अधिगम कर्तव्य ऐसा ही उसको जानना चाहिए इत्युम अर्थम इधम इस प्रयोजन को लेकर के यह मंत्र को आरंभ किया जाता है प्रत्येक अनपाई स्वरूप प्रत्येक होता, होता हुआ अंतरतम होता हुआ अनपाई स्वरूप अर्थे मनः भुध्यर। महान अविनाशी स्वरूप्यक्त अव्यक्ता पति कले लो बाह्य जो घटपटारी विषय है रूप स्पर्शात्मक पंच पंचीकृत पंचभूता जो अर्थ है उनके अपेक्षा से इंद्रिया सूक्ष्म है वो नहीं बोला गया मंत्र में ये तो सारे जान ही रहे हैं ये बाह्य जो स्थूल घटपटारी अपेक्षा से इंद्रियां क्या है सूक्ष्म है ये सब समझते हैं आप इंद्रियों से भी सूक्ष्म कौन है इसीलिए है तो इंद्रिय व्या पर तो सूक्ष्म कौन अर्था अर्थ बने यहां अपीकृत पंच महाभूत लेना पंचीकृत नहीं अपंचीकृत घटपड़ा नहीं लेना से अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक तो जो है सूक्ष्म सूक्ष्मी जीन्द्रियों का कारण इंद्रियों का जो कारण है उनको लेना है अर्थे व्यस्त इसलिए उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों के अपेक्षा से भी सूक्ष्म कौन है मना मन से भी क्या लेना ये मन भी तो अपीकृत महाभूत का कार्य है सत्वांश का मिली भगत समृष्टि कार्य मन है।, है ये नहीं और सत्वांश का वृष्टि कार्य प्रत्येक भूतों का कार्य क्या है ज्ञानेन्द्रिया प्रजोश का समष्टि कार्य प्राण वृष्टि कार्य कर्म इंद्रिया तमुण का कार्य सारा जगत है अपंचीकृत पंचमूत में प्रत्येक में क्या तीन तीन हिस्सा है ना अपंचकृत पंच महाभूत नहीं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये जो पांच इन पांच में से प्रत्येक के अपना अलग अलग कार्य आकाश का स्रोत इंद्रिय है वायु का इंद्रिय है पंच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया और ये पांच भूत मिल करके बनाते हैं जो वो अंत करण है वो मन है। इसे हो भी तो अपीकृत महाभूत का ही कार्य है ना वो कैसे आपने कहा कारण से कार्य कैसे व्यापक हो जाएगा से भी मन अपीकृत पंचमा भूतों से भी सूक्ष्म कौन है मन आपने कैसे कह दिया कार्य है तब कहना यहां मन का भी कारण जो भूत सूक्ष्म है उनको लेना इंद्रियों के कारण भूत सूक्ष्म के अपेक्षा से उनका भी कारण कौन होगा मन का कारण भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म होगा वो सूक्ष्मता वे तारत इंद्रियों के आरंभक कौन हो गया वृष्टि है नंबर कौन है समय समी क्या है और जाए। इस जो है, वो इंद्रियों के पिछा से सूक्ष्म कौन है जिनसे मन उत्पन्न हो रहा है वह अपंचीकृत पंच महाभूत का समि है उससे भी सूक्ष्म पराप बुद्धि ही उससे भी सूक्ष्म गौण हो जाता है बुद्धि भी कैसे होगा क्योंकि अपंजीकृत महाभूतों को तो समृष्टि में भी फिर विभाग करनी पड़ेगी जो संकल्प विकल्प कारण का फिर कात्म का कारण के संकल्प विकल्प तो संकल का कौन है मन निश्चयात्म कौन है बुद्धि तो संकल्प विकल्प का मन का कारण भूता अपृत मंच महाभूत की समृष्टि की अपेक्षा से निश्चय आत्मिक आवृत्ति में बुद्धि का कारणभूता अपचीकृत पंच महापद का जो समि हो क्या है और सूक्ष्म होती जाती है उसमें भी सूक्ष्मता सूक्ष्मी में स्थूल सूक्ष्मता सुछ, सुछुता, सुषतम देखते हो समृष्टि में भी इसी प्रकार से सूक्ष्मता सुछु, सूक्षतम बना दिया जाना पड़ेगा बुद्धिरात्मा महान पर और सकल प्राणियों की बुद्धियों का जो कारणभूत है अभिमान करने वाला महान आत्मा महान आत्मा ने हिरण्य गर्भ उससे भी सूक्ष्म क्यों आप एक बुद्धि के अपेक्षा से सकल बुद्धियों का भी और सूक्ष्म हो जाता है पीछे है, है गर्भ तत्वर तिरिय बुद्धि नाम विधारकवाद सात गमना उच्चते सूत्र संचक हिरण्य गर्भ तत्व इत आनगिरी साहब कहते हैं देखो प्रश्न नीचे विधारक सबको धारण कर रहा है नर सकल धारण करने वाला और निरंतर बना रहे थे व्यापक सभी में अनुष्य वो इसीलिए सूत्र संज्ञा से कहा जाता है सबको सब के अंदर सूत्र से मंडिगणाई वो वैसे अंदर जो व्याप्त होकर वाला ऐसा होने से उसका नाम कौन है वो हरण गर्भ हिरण गर्भ महान महत्व से हिरण गर्भ को लेना से भी सूक्ष्म है और उससे भी पर कौन है महत्वपरम अव्यक्तम उस हिरण से सूक्ष्म कौन होगा संपूर्ण जगत का जो बीजभूत माया अव्यक्त अनेकों नामों से कहा जाता है वो लेना अव्यक्तम माया अव्याकृत प्रकृति माया अव्यक्त सब पर्यायवाची है और उस अव्यक्त उससे भी सूक्ष्म गण है पुरुष परम पुरुष है परमात्मा है ब्रह्म है या आत्मा है वही अत्यंत सूक्ष्म है के तारित तो उससे भी आगा और है क्या कोई पूछेगा तो पुरुषात्म परम किंचित पुरुष से भी और सूक्ष्म कोई और चीज नहीं उस चैतन्य ब्रह्म और सूक्ष्म नाम को कोई वस्तु नहीं हो सकता अतएव सा काष्ठा सा परागति ही वही पराकाष्ठा है और वही सर्वोत्कृष्ट गति है उससे आगे और कोई गति भी नहीं है स्थलानितवत इंद्रियाणि। इंद्रिया क्या है स्थूल है स्थलानितवत इंद्रिया तानी प्रकाश ने आरब्धानी क्योंकि वे जो है जिन अर्थों के द्वारा अपने अपने स्थूल रूपता का प्रकाशन करने के लिए आरब्ध है किन द्वारा तो आरब्ध है शब्दादियों से शब्दादि क्या है पंचीकृत पंचमतात्मक तो शब्द आदिओं को प्रकाशन करने के लिए इस पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक तो शब्दों का कारण कौन है अपंकृत पंचमहाभूतात्मक तो जो शब्द है तन्मात्र जिसको कहते हैं भूत सूक्ष्म कहते हैं तन्मात्र ग अपंजीकृत कहते सब प्रयावाचक सूक्ष्म का कहो, तन कहो, या पंचकृत पंचम कहो, हो उन्होंने क्या किया है इन इंद्रियों को उत्पन्न किया मैंने उससे उत्पन्न हुए आप पंच इंद्रिय क्यों उत्पन्न हुए है? है? क्यों उत्पन्न हुए ये स्थूल शब्द को प्रकाशित करने के लिए अपत महाभूतों का ही जो कारण कार्य पंचकृत पंचमूत उनको प्रकाशन करने के लिए से प्रकाशित होते अपत का कार्य जो पंचकृत पंच महाभूत है इनका प्रकाशन कैसे होगा इंद्रियों के बिना होगा? नहीं होगा इसीलिए उन्होंने क्या किया अपीकृत पंच महाभूतों ने अपना ही कार्य पूत पंच महाभूतों को प्रकाशन करने के लिए इनको पद किया इंद्रियों को उत्पन्न किया अतव पंचीकृत पंच महाभूतों के पेशा इंद्रिया बने क्ष्मे किन्तु अपत महापंच जिन्होंने इनको उत्पन्न किया है इंद्रियों को उनकी अपेक्षा से इंद्रिया स्व कार्यता सूक्ष्म इंद्रिय इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रिया कैसी है अपना कार्य अपत पंचम होगा कार्य उनके पीछा से परा पराम सूक्ष्म पदार्थ केवल सूक्ष्म नहीं है महान वे उससे व्यापक भी है और प्रत्यगात भूताश्च और उनका स्वरूप भी उनका स्वरूप भी है वो वह बहुत सुंदर नियम बता रहे देखिए तस्मात बुद्धारंभ भूसूक्ष्म परमिधि कार्यापेक्ष दूसरी पंक्ति यादगि कार्यापेक्ष उपादान उपचितावय व्यापक अनपाय स्वरूप क्योंकि कार्य की अपेक्षा से माना गया है उपादान कर्म कैसे होगा और ज्यादा सूक्ष्म होगा उपचित अवय वाला होगा और व्यापक होगा और अनपाय स्वरूप यहां जो प्रत्येगा शब्द आया ये कुछ अपने आत्मा के लिए नहीं ये कारण के लिए कार्य के अपेक्षा से कारण क्या है कार्य का स्वरूप ही है कार्य का असली स्वरूप क्या है कारण ही इसलिए कारण के का पर्यायवाची रूप प्रयोग कर रहे हैं प्रत्येगा अर्थात इंद्रियों का स्वरूप जैसे आपका स्वरूप को क्या कहते हैं प्रत्येगात्मा उसी प्रकार से इंद्रियों का स्वरूप क्या है वो अपंचीकृत पंचमा भूत है कारण है हमेशा कार्य का स्वरूप पूछा जाए तो क्या कहा जाता है कारण को घटक क्या स्वरूप है घट क्या स्वरूप है मृत्यु का सीधी सीधी बात उसी प्रकार से इंद्रियों का क्या स्वरूप है इंद्रियों के प्रत्येगात्मा इंद्रियों का प्रत्येगात्मा को इंद्रियों का स्वरूप को बातें की इंद्रियों का स्वरूप क्या पूछा जाए इंद्रियों का का का का का का क्या क्या है है है है कोई पूछेगा तो ब्रह्म नहीं बोलेगा उसे कान का नाम घट घट मृत्यु या घट का स्वरूप घट का उपादान कारण कुछ भी कहो ऐसा पर्यावची शब्द है कहने पर आप जैसे का बोलते हो उसी प्रकार से यहां पर समझो इंद्रियों का प्रत्यत्मा इंद्रियों का स्वरूप इंद्रियों का जो कारण ऐसे कौन है ऐसे तो आप यही कहेंगे अपचीकृत पंचमहां अपंचमहातों की भी अपेक्षा से पराम सूक्ष्म जो सूक्ष्म उनसे भी ज्यादा जो सूक्ष्म है कौन है वो महत्व प्रत्यगाभूत मनः उनसे भी सूक्ष्म उनसे भी व्यापक और उनका भी जो स्वरूप शब्द प्रकरण देखो सूक्ष्म महत्व और प्रत्यगात्म सूक्ष्म और महत्व बने व्यापक प्रत्यगात्म भूत बने स्वरूप अर्थात अपंचीकृत पंचमहाभूतों का से भी ज्यादा सूक्ष्म उनसे भी जो व्यापक और उनका भी जो कारण और कहते मन मन कैसे कारण हो सकता है मन तो का कार्य है ना तब कहते देखो मन क्या लेना? मन आरम्भकम भूत सूक्ष्म उनको लेना चीज भूत सूक्ष्म नाम परस्पर कार्यकार मान मस्ती कहते हैं यद्य भूत सूक्ष्मों में भी परस्पर कार्यकार कोई प्रमाण नहीं है ऐसे असर सत्यम कर तथा विषेंद्रिय व्यवहार से मनोधीनता दर्शनात मन ताव व्यापक कल्पते फिर भी विषेंद्रिय व्यवहारों के अपा से मन विषेंद्रचित्र भी क्या है मन के अधीन है इसलिए माना जाएगा मन विषय और इंद्रिय इन सब के से ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक भी है तरवात्म भूतम वह वास्तव में उनका आत्मभूत है उनका स्वरूप है केसांचित भ्रमा कन निराशाया लेकिन वो जो है कोई सोच आत्मा ये मन को तो मानते ना में वाक मत है इंद्रियात्मा इंद्रिया तो चार वाकता शरीर शरीरात्मा शरीर से कुट करके थोड़ी उसको हम लोग सुधारवादी चार सुधारवादी चार वाकों ने क्या कहा इंद्रिया है उसे और दूसरा आया सुधारने वाला नहीं, मन आत्मा उसे तीसरा आया कहते बुद्धि आत्मा उसके बाद बौद्ध आते हैं शरीर विज्ञान आत्मा है वर्ग में कर दिया, चार बार में भी चार पांच बार में भी शरीर को आत्म वाला फिर दूसरा इंद्रियों को आत्म मानने वाला शरीर कट जाए कुछ इंद्रियां तो वैसे वैसे है लेकिन इंद्रियां भी छह पांच इंद्रियां मान के चलो ज्ञान इंद्रिया इन्हीं पांच इंद्रिया तो सब मिलकर आत्मा है कि प्रत्येक है प्रत्येक आत्मा झगड़ा हो जाएगा आपस में आंकड़े मैं देखूंगा कान के नहीं तुम नहीं देखो मैं इधर सुनूंगा जो अलग अलग आत्मा है ना अलग अलग काम करने लग जाएंगी आपस भिड़ंत तो जाएगी इसीलिए शरावों को जैसा आत्मा अलग नहीं माना जा सकता प्रत्येक इंद्रिय को अलग आत्मा नहीं मान सकते मिल करके आत्मा तो कैसे माना जाए क्योंकि एक दूसरे से कोई सहयोग मतलब ही नहीं रहता तब कहते इन सबको मिला के कराने वाले मन मानना पड़ा उसका आत्मा तो मानो लेकिन मन सो जाता है सुशील तभी तो हम रहते हैं अनुभव सब पकड़ रहा है ना कहीं इससे और मानना पड़ेगा फिर वो तो बुद्धि रहती है मान लेना ऐसे चार वाक्य यदि कोई कहे मन ही परमार्थ दृष्टिया आत्मा है तो कैसा चित्र कन्नी राशक्त नहीं राशक्त नहीं मन शब्द वाच्यूत सूक्ष्म कैसे निर्णय हुआ चांदोगी में कहा अन्ना मय स्वामी मना आपोमयी प्राण तेजोमयी वाक ऐसे कर दिया वहां इतने श्रुति प्रमाण है भौतिकत्व के प्रति इसलिए अन्न के होने और ना होने में क्या होता है मन कमजोर होता है अन्न का ना होने में इसे मा दृष्टान तेज दिया अंदर दिन में से उनको कहा पंद्रह दिन तुम मत खाओ अंदर दिन श्वेत के तुम कहा भोजन नहीं करना पानी अत्युमर तो जाओगे आपोमयी प्राण इसे पानी रहते पीना अन्न नहीं तो फिर पता चलेगा अन्न से मन कैसे होता है तब तो ऐसे करके आया पंद्रह दिन के बाद सोलहवा दिन उसे पूछा भाई वेद बता जिजो रटाई ऐसे सुना थोड़े तब कुछ भी याद नहीं हो रहा है मेरी मन तो बिल्कुल कमजोर हो गया कह जाओ फिर पंद्रह दिन भोजन करो अच्छी तरह से ढंग से भोजन खा के फिर आया सोलहवा दिन अगला तब कहते आप बोलो तो सारे याद आ गए आप बता अन्न खाने से मन बना अन्न खाने से मन कमजोर हुआ अन्न के आवा मन खाया तो अच्छा रहा मजबूत नहीं तो कमजोर हो गया इसे स्पष्ट है से मन है, तो जैसा खावे अन, वैसा बनेगा मन उसे जैसा खावे जो खावे ऐसा नहीं जो अन खावे ऐसा जैसा खावे जैसा अन्न खावे ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं जैसे अन्न से भी सब इम्पोर्टेंट कौन है जैसा खावे खाने की तरीका पशु जैसे खा रहे हो कि आदमी जैसे खाते हो पशु जैसे खाते हो ये तो पशु जैसे मन बनेगा आदमी जैसे खाओगे तो आदमी का मन हो जाएगा और लोग सब पशु जैसे ही खाते है तीसरे साहब का मन पशु जैसे ही है पशु के मन जैसे ही केवल आहार निद्रा भाई मत नंचान पशु न राणा सब हाल में अब जब उसको प्राणाग्नोत्र प्रणाली रखे जैसे विधिया बताई गई है वैसा प्रथम आहुति प्राणायास स्वाहा ये नहीं। इस प्रकार से व्यानाय स्वाहा समान स्वाहा उदाहवाहा पानायाहा करके आना उसके बाद पहले आचमन अमृत तो उपसर्ण में से स्वाहा फिर बीच में प्रत्येक आहुति को कोई ना कोई देवता इष्ट मंत्र गुरु मंत्र किसी भी से स्वाहा स्वाहा बोलते हुए पूरा भोजन स्वाहा से ही खानेगा स्वाद से नहीं खानेगा स्वा से खानेगा तब अंत में अमृतो विधान मसी स्वा एक जल से उसके बाद ब्रह्मार्पण जल से छोड़ दिया उच्चिष्टर हो रुद्रार्पण वस्तु उच्चिष्ट जितना झूठा फाटा है यह सब रुद्र को होवे और शेष हो ब्रह्मार्पण वस्तु अर्पण कर दिया तब जाके वो मनुष्य मनुष्य जैसा जैसा खाना होगा, तो भी का बन मेधा सब शक्ति, तो पशु खाएगा, सो मन में, साविक क्या क्या सोचते हुए तो क्या क्या सोच रहे मंत्र से खाओ आराम से खा। जो स्वाह से, से तो कुछ तो गाप छोड़ना पड़ेगा गपगप तो खा नहीं सकता है। कि ये बार जो स्वाह किया अंदर नहीं जाएगा दूसरे चो घुसा नहीं सकता दो देवताओं को आवती इकट्ठा हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा ये एक अवधे डाला हुआ है वो अंदर चला जाए तब तो दूसरे अहदे डालेंगे तब दूसरे देवता के नाम से पहले इंदिरा स्वाहा डाल दिया वो चवाओ खाओ अंदर गया तब फिर प्रजापेश वहा वो डालो खाओ चवाओ अंदर गया फिर अग्रेस वहां जो भी है खाओगे खाओ तो फिर एक साथ घुसे नहीं सकते तो रुक रुक के चलना पड़ता है इसीलिए इसे उसका आत्मा नहीं मानना शुद्ध या प्रत्येक से शुद्ध आत्मा नहीं समझना प्रत्येक संकल्प विकल्प आदि आरंभगत तात् मनसो भी परा सूक्ष्म महत्तरा बुद्धि संकल्प प्रत्यत्भूता आरंभ कोने से उसको सूक्ष्म और उस मन से भी मनसोपि परा उससे भी सूक्ष्म कौन होगा यहां पर कोई कौमा विश्राम कुछ नहीं गड़बड़ हो जाता है विश्रम पहले दी ने गड़बड़ कर दिए मना शब्द वाच्यम मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म विश्राम नहीं होना चाहिए संकल्प आदि अलग पंक्ति बना के यहां विश्राम देना चाहिए था तो विश्राम पहले दे दिया अब इधर जोड़ दिया मनसो की परा मन से भी जो पर अरे परा मतलब सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म और, और महत्तरा महत्तरा प्रत्यगा भूताचर मन उससे भी सूक्ष्म उससे भी व्यापक उसका भी जो स्वरूप भूत क्या होगा बुद्धि बुद्धि कैसे हो सकती है बुद्धि और मन सब एक ही चीज का कार्य है ना तब कहते नहीं नहीं बुद्धि शब्द वाच क्या ले लेना यहां पर अध्यवसायदि का आरंभक जो भूत सूक्ष्म ले लेना अध्यवसाय रूपा विशेष को आरंभ करने वाली जो अपूत है उनको क्या लेना है बुद्धि अतएव इंद्रियों के अपेक्षा से सूक्ष्म गण हो गया सामान्य अपंचीकृत पंचमूत उसकी अपेक्षा से और सूक्ष्म गण हो गया मन का आरम्भ अपंचीकृत महा पंचमहाभूत उससे भी सूक्ष्म गण हो गया बुद्धि के आरम्भ जो अपंचीकृत पंचमूत इसे अपंचीकृत पंचमहाभूत को तीन भागों में बांट दिया गया एक केवल अपूत और दूसरा उसे सूक्ष्म और उसे सूक्ष्मता सूक्ष्म सूक्ष्मता खुद ही वंश कैसे इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों के विश्लेषण लेंगे तो पंच सूक्ष्म हो गया और मन के आरंभ जो तो सूक्ष्म हो गया और बुद्धि के जो महाभूत क्या है सूक्ष्म उससे भी मन उससे भी बुद्धि आरंभगम बोध सूक्ष्म बुद्धे बुद्धेरात्मा महान पर तो बुद्धे आत्मा बुद्धि का जो स्वरूप क्या है सर्वप्राणी बुद्धि नाम प्रत्येगात्म भूत आत्मा सगल प्राणियों के बुद्धियों का भी जो स्वरूप भूत होने से आत्मसद प्रयोग कर दिया किसी को नीचे व्याख्या किया इसलिए आत्मसद कहीं हो गया बुद्धि का भी जो कारण को क्यों आत्मसद हरिण्य गर्भ को इसलिए कहना पड़ता है कि सूर्य नर तिर गाली सकल बुद्धियों का सकल प्राणियों के बुद्धियों का प्रत्यात बुद्ध को इन क्या कहा था विधारक विधारक होने से और सात्य मना सकल प्राणी में व्यापक होने से भी उसको आत्मा से कह दिया सूत्र नाम से कह दिया हृण नाम से कह दिया गया बुद्धि में भौतिकत्व का श्रद्ध करोगे आप बुद्धि भी भौतिक है क्यों बुद्धि भी एक अंतकरण है अंतरिन्द्रिय कर्णवात्तिक बुद्धि भौतिक मनोवत्मान बना लेना है बुद्धि क्या है भौतिक है क्यों कर्ण से जैसे मन वो भी है इसे दृष्टांतर जाएगा कर्णत् स्वबुद्धिया अहम उपलब्ध्य अनुभव सिद्धम क्योंकि बुद्धिकरण ऐसा हुआ कि बुद्धि से आप समझ रहे हैं बोल रहे हैं मेरी बुद्धि कैसे बोला आप है मैं अपनी बुद्धि से जान लिया तो बुद्धि क्या हो गई जानने का साधन हो गए ना कर लोगे गए अब आप जो है उस साधन का प्रयोगता हो गए प्रयोग करने वाले आप अपनी साधन बूता बुद्धि को प्रयोग कर रहे जैसे बाईस साधनों का प्रयोग कर दे स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह वैसे ही आप ये भी प्रयोग कर रहे हैं इस आपका साधन है बाई आज इसलिए निश्चय हो गया जब वो भौतिक है तो कौन सा भूतों का होगा वो हो? ही मानना पड़ेगा भूतों का मानना पड़ेगा महान वो केवल आत्मा ही नहीं किन्तु महान भी है वो उन्हें बुद्धि का भी जो स्वरूप और बुद्धि से भी जो व्यापक कौन है वो अव्यक्ता यथम जातम हिरण्य गर्भम तत्पम साफ साफ भाषा ने से सबसे पहला उत्पन्न होता है कौन है वो हिरण्य गर्व तत्व हिरण्य नामक जो तत्व है कैसा है वो तत्व हिरण्य तत्व बोधाबोधात्मक ज्ञान क्रियात्मकोधात्मक मैंने ज्ञान क्रिया शक्तियात्मक ज्ञान शक्तियात्मक है और क्रिया वो अथवा दूसरी व्याख्या भी कर दे रहे बोधाबोध मैंने ज्ञान और अज्ञान भी ले सकते आप क्रिया न लेकर के कैसे धिकारी पुरुषाभिप्राएण बोधात्मक अव्यक्त आध्य प्रणाम उपाधि और रूपेण अपंचीकृत भूतात्मक अबोधागर्भ्य दोनों पैदा हो रहे हैं ना क्या पैदा हो रहा है व्यक्ति जीव भी और जड भी जड चेतन दोनों इसी जड़त्व कार्य के प्रति अज्ञान कारण मान लो इसे कहते हैं अधिकारी पुरुष अभिप्रायण अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से बोधात्मक कह दिया गया वह अव्यक्त का आदि परिणाम उपाधि है अपचीकृत भूतात्मक अपंचीकृत भूतात्मक उपाधि है वह अधिकारी पुरुष के दृष्टिकोण से उसको बोधात्मक कह ज्ञानात्मक कह दिया और अन्यों की दृष्टि से क्या है अभिव्यक्त का सबसे पहला परिणाम जो उस हिरण्य गर्भ की उपाधि क्या है अपंच महाभूत है तदात्मक होने से उसको अबोधात्मक भी कह दिया गया हिरण्य में अर्थात हिरण्य गर्भ कृत पंच महाभूतात्मक शरीर वाला है इसलिए उसको अबोधात्मक और यहाँ उपासना करके जो अधिकारी लोग उपासना के द्वारा हिरण्य प्राप्त करते हैं उनकी शिकोण क्या है वो सर्वज्ञ है ना इसे बोधात्मक भी है उपासक दृष्टिया वो बोधात्मक हो गया अधिकारी आधिकारिक उपासक उसकी दृष्टि से ज्ञानात्मक और दृष्टिकोण से उपाधि दृष्टिकोण से वो अज्ञानात्मक है अबोधात्मक है क्योंकि उसका सूशरी क्या है जड़ है अपोधात्मक है उस दृष्टिकोण से उसको अबोधात्मक कह दिया जाता है यह समझो बोधा बोधात्मक महान आत्मा बुद्धि पर उसको ही बुद्धे पर महान शब्द से यहां इस मंत्र में कह दिया गया है महत्पिपरम उस महत्व से भी जो पर अर्थात सूक्ष्मोत्तरम प्रत्यगात भूतम उससे भी प्रत्यगात्त है उससे भी जो महत्तरम विवाह होना चाहिए उससे भी व्यापक और उसका भी सर्व आगे बोल दिया हाँ आगे बोल थोड़ा क्रम वित्त बदल दिया पहले सूक्ष्मोत्तरम मात्र प्रतिम तो ऐसा क्रम लिखते थे यहां लिख दिए सूक्ष्मतर प्रतिभा व्यापक पूर्वकों की व्यक्ति उस अव्यक्त का अनेकों नाम है माया भी उसी को बोलते हैं अव्याकृति भी बोलते हैं अक्षर भी बोलते हैं बहुत सारे नामों से कहा जाता है पीछे दे रहा है प्रलय का, सर्व कार्य कारण शक्ति नाम, अवस्था अवस्थान्य शब्दार्थ संबंध से शक्तिरक्षण से नित्य निर्वाहाय क्योंकि शब्द शब्द सार्थ का संबंध का जो शक्ति है उसको जो है वहां नित्यत्व में स्वीकार कर निर्वाह करने के लिए मानना पड़ता है कि वो कैसा है सकल कार्य कारणों का शक्ति रूप है माननी पड़ेगी उसको तासान शक्ति नाम माया तत्व भगवती उन्हीं सकल शक्तियों का समुदित स्वरूप को ही हम लोग माया नाम से कहते हैं ब्रह्मणो असंग ब्रह्म तो असंग है वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता यदि शक्ति समाहार रूपम अभिव्यक्त मित्यर्थ शक्तियों का समुदाय स्वरूप ही का नाम माया है अव्यक्त हैकृत आसीत एक चार सात में एक अक्षर गार्ग आकाश हो प्रोद तीन आठ ग्यारह दौर प्रदानक मायांत प्रकृत माय नहेश्वर श्रुताशर इत्या श्रुतियों में कहीं अव्याकृत नाम से कही अक्षर नाम से कही माया नाम से कही अविद्याम से यहाँ पर अव्यक्त नाम से कहा जा रहा है उसी को सब उसी का नाम एक ही चीज का नाम जगतो का जगत बीजभूत है का संपूर्ण समझो अव्याकर्तनाम रूप का सत्ता स्वरूप है वो अव्याकृत नाम और अव्याकृत रूप के सतत्वम मान स्वरूप सतत्व का हमेशा स्वरूप का पर्यायवाची सतत्वम सर्व कार्य कारण शक्ति समहार समाह ना जो टीका में इसी याद पर बोला था विस्तार तो हैं उनका समुदाय रूप है।, है आकाश नाम से सहित अक्षर नाम से इत्यादि नाम से कहा जाता है नामवाचम परमात्मी ओत प्रोत भाव समाषण और उसी परमात्मा में कैसा है ओत प्रोत अक्षर तत्व में ओत प्रोत है माया इसलिए ऐसा लगता है लोग कहते हैं अभिन्निमित्त कारण कहते ब्रह्मो और ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्म और माया अत्यंत है माया जो है ब्रह्म से अभिन्न स्वरूप रहती है ऐसे व्यवहार कर देते वास्तव में माया ब्रह्म में नहीं है, है कहा जगत के वजह मानना पड़ता है सुख सतार्थ बता दिया जगत से शुरू किया गड़पड़ा विषयों से अव्यक्त पुरुष तक ले जाना था इसके कार्यक्रण वो उठाए पहले उठाते उठाते लेकिन कहा तक अव्यक्त तक माया तक ले जाना पड़ा फिर माया कहाँ रहती है तो तुम्हारे में ही है बोल दिया पुरुष में ही रहती है और कहाँ कहें उसको जो है ही नहीं तब दिखाई दे रही है तो मानना तो पड़े कुछ ना उसमें अद्योग विचित्र था पर्दे में नहीं होती है होती है क्या पर्दे में तो पर्दा छो तो करंट मारेगा टीवी स्क्रीन में करंट आता है तो कैसे निकल रहा है चित्र तो करंट का ही तो चमत्कार है बिजली तो वहां ना स रही ना उस रूप में अनेक चित्र तो कैसे हो रहा है वहां तो बिजली है नही ऐसा लगता है पूरी पूरी पर्दे में ऐसा व्याप्त है वो आवेद जैसा नहीं हो जा रहा है, और एक रूप आकार दिखाई दे रहा है नाम रूप आत्म तो जगत दिखाई दे रहा है वास्तव में वो होता नहीं है कहीं और पीछे किसी और तरीके से छोड़ा जा रहा है उसे यहां पर भी एक दिख रहा है। वास्तव में ना अज्ञान है ना माया है ना विद्या है ना कुछ नहीं जिसको दिखाई देता है उसको समझाने के लिए मान लिया जाता है इसलिए कहते हैं कि समाज घटक वटक निकायामी वट शक्ति जैसे वट बीज में वट वृक्ष की शक्ति छिपी हुई रहती है वैसे यह मान लिया जाता है इस ब्रह्म में जगत उत्पत्ति का शक्ति छिपी हुई है जगत की जो शक्ति कारण शक्ति है कहां है वो माया में बोलना चाहिए ना आप कहते हैं ब्रह्म में कह देते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अधिष्ठान मानना पड़ता है ब्रह्म का माया भी एक भ्रांति है माया भी क्या है एक भ्रांति है उसका स्थान भी ब्रह्म है किसने कहा देता है माया है ब्रह्म है व्यवहार कर देता है तस्माद् अव्यक्ता अव्यक्त पर सर्व कारण प्रत्येगा अतएव पुरुष सर्वपूर्णा सकल कारणों का सकल वस्तुओं का उस अव्यक्त का भी अव्यक्त का जो भान हो रहा है ना उसका उसके भान के प्रति भी जो कारण है चेतन है उसका भी जो स्वरूप भूता वस्तु है उससे भी जो व्यापक है अतव इसलिए उसका नाम पुरुष का दिया क्योंकि सभी को भर देता है देखो भावी शक्तिम शक्ति शक्ति मधबीज भविष्य में होने वाला जो वटवृक्ष है उसकी शक्ति वाला कौन है वट का बीज स्वशक्तिया न सद्वितीय क नहीं अपने शक्ति को लेकर क्या आप वहां कहते हो क्या इस बीज में दो चीज है क्या एक वट बीज है और दूसरा इस वट बीज में उसकी शक्ति है दो अलग मानते हो क्या है वट बीज और उसमें वृक्ष का शक्ति शक्ति और शक्तिमान दो अलग है क्या वट वृक्ष का शक्ति और वह शक्ति जिसमें रह रहा है वह बीज शक्तिमान दो अभिन्न जैसे होता है वैसे यहां परिवार हो गया संसार का कारण आत्म का शक्ति जो है माया और उसका जो मायावान मायावी आत्मा भ्रम उसके साथ व्यवहार हो गया द्वैत नहीं होता दो कर नहीं होता है उसी प्रकार से स्वशक्तिया न सद्वितीय कथे तथत ब्रह्म तो तो पे न माया शक्तिया माया शक्ति को लेकर न सद का व्यवहार दूसरा सही है दो है यहाँ ऐसा व्यवहार नहीं होता निरूप्य माणे नास्ति माने व्य रस्य नास्तिकारूपण करने पर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता इसलिए उसका नाम अव्यक्तम जिस अव्यक्त पड़ा वो समझा रहे कि सत्ता रूपेण निरूपण करके प्रयास होने पर भी निरूप्य माणे व्यक्तिरअस्य तभी जा करके व्यक्तिर, व्यक्तिर नास्ती जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है सतरूपेणा भी उसको व्यक्त नहीं कर सकते असत रूपेणा व्यक्त नहीं कर सकते सत उभयूपेणा व्यक्त नहीं कर सकते ससत विलक्षण रूपेण भी व्यक्त नहीं कर सकते इसलिए उसका नाम अव्यक्त हो गया अव्यक्त शब्दादअप अद्वैत अविरोधित दृष्ट हुआ इसलिए अव्यक्त शब्द कहने के बावजूद भी अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता सर्वस्व प्रपंच परतंत्र लेकिन परमात्म वह परमात्मा के परतंत्र होने से परमात्मा को भी औपचारिक रूपे कह दिया क्या कारण परमात्मा को भी कारण कह दिया गया न तो अव्यक्त विकारित देखो व्यक्ट के समान विकारी कारण नहीं है इसलिए कारण कारण आत्मा कोसंग निवार उससे भी भिन्न कोई और श्रेष्ठ पर वस्तु भिन्न सूक्ष्म उससे भी व्यापक उसका भी कारण उसका भी स्वरूप ऐसे कोई ढूंढना चाहे तो निवारण करते कहते नहीं, नहीं भाई पुरुषात्म परम का जब ब्रह्म है किंच पर और कुछ नहीं हो सकता चिन्मात्र उस पुरुष जो पुरुषा चिन्हित उससे भी पर उससे भी सूक्ष्म कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं हो सकती तस्मात सूक्ष्म महत्व प्रत्यात्मत्वाया इसलिए सूक्ष्मता के तारतम्यता व्यापकता के तारतम्यता और स्वरूप की का जो सा पराकाष्ठा, तो सातम्यता की, की और वही जगह सारी तारतम्यता समाप्त हो जाते है अत्री इंद्रिय भी आरभ्य सूक्ष्मी परिस क्योंकि इस ब्रह्म में आकर के पहुंच करके इंद्रियों से शो आरंभ किया था अपने सूक्ष्मता आदि की तारतम्यता उसकी परिसमाप्ति हो जाती है प्रकृष्ठा गति ही इसलिए ही जो चाहते हैं हम अनेक लोकों में जाने आने वाले समझते हैं गंतरी नाम सर्व गति बदान सगल प्रकार गति वाले जो लोग होते हैं उनकी गतियों का भी संसारियों का गति का भी यही पराकाष्ट है इससे अधिक और कहीं वो गति चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता जिसके बारे में गीता स्मृति भी कहा है यद गत्व परमा दो बार आता है यद गत्वा ने निवर्तन आठ इक्कीस में और पंद्रह छह में पंद्रवा अध्याय छठा श्लोक अध्याय इक्कीसवा श्लोक पंद्रवा अध्याय छठा श्लोक दो बार आता है इस भी कहती है संसार मार्ग से पार जो चाहते हैं लोग जाने के लिए संसार का अनेक मार्ग है उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग जय सोमेश्वरों मार्गों से चलते चलते और जिसमें आप चाह रहे हैं इस और कोई हो तो उसका पराकाष्ट क्या होगा वो आत्मा ही होगा वहां पहुंचने के बाद और कोई गति नहीं रह जाती है तब पुरपक्षता है यदि आपने कह दिया परागति वहां भी इसका जब जाया जाएगा ब्रह्म में भी, भी जाने जी का स्थान है कोई है ब्रह्म कहीं बैठा उसके पास वस जाएंगे क्या हम फिर आपने कैसे कहा था गति गति का मतलब जाना होगा ब्रह्म ब्रह्म ऐसा चीज है वही सकल गति होंगे पराकाष्ठा है तो वहां भी जाने ही हो जाएगा कहीं तो नहीं वहां गति में अवक उपसर जोड़ ले रहा आवक गति समझ अनुभूति करना गतिश्चित भी हो जाएगा वहां से। ने तो जाएगा फिर। ये कैसे निवर्तन्ते, न निवर्तन्ते क्यों करें? निवर्तन्ते होगा जहां गति है तो आगति भी जरूर होगी पूर्व पक्ष तब सिद्धांत के देने नहीं कथम कस्मात भूयो न जायते आपने कैसे कर दिया आगे जा करके यूय न जाये एक आठ में पहले आपने पढ़ा ना ये आठवें मंत्र में आया था इसमें न जाय फल में बताया था ना यज्ञान वन सारथी कहाज्ञानवान का कहकर उसके बाद में क्या कहा था स सदा सुची सतपदत्व यूयो न जायते ये आपने कैसे कह दिया आगति जरूर होगी यहाँ करके गति बोल रहे हो वहां पर आगति का निषेध कर रहे हो परस्पर तो पूर्वोत्तर ग्रंथ में विरोध हो जाएगा ये कोई दोष नहीं है क्यों सर्वस्य प्रत्येगा अवगति रेव गति रिधि उपचर्य आगे ना अवगति को ही हम केवल गति शब्द गतिशर को निकाल करके तरफ है अवगति मनी अनुभूति सकल संसार माया सारी चीज का भी जो स्वरूपभूत वस्तु है उन सबका भी अधिष्ठान पद जो वस्तु है उसका हम अनुभव ही कर पाते हैं आवगति रूपा है आवगति होते हुए उस अवगति अवगति को ही हमने मंत्र में क्या कर दिया गति शब्द से कह दिया नहीं तो अवत जोड़ देंगे तो श्लोक बिगड़ जाएगा सा काष्टा सा परावगति ही एक अक्षर बढ़ जाएगा छंद बिगड़ेगी इसलिए जान के वहां नहीं दिया गया प्रत्यगा दर्शित मनो बुद्धि परत्वेन और यह प्रत्येगात्मा ही है हा? आपके अपने स्वरूप की ओर अंतर्मुख होने मात्र से प्राप्त होने वाला आत्मा है यह बात दर्शा दिया कि आप बायु जगत से समेटो अंदर हो जाओ तो इंद्रियों में पहुंचोगे इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन मन से भी सूक्ष्म बुद्धि बुद्धि से भी सूक्ष्म बारे जाओगे ढूंढे तो आत्मा ही मिलेंगे या तो बुद्धि से अपने क्या मिलेगा समी बुद्धि बुद्धि से क्या मिलेगा उसका भी कारण अव्यक्त मिलेगा उसका भी सूक्ष्म क्या ढूंढोगे तो स्वरूप इंद्र मनोबुद्धि इन सब के पीछा पर मन सब सूक्ष्म कथन कर चुके हैं इसे यो ही घनता सो अगतम अप्रत्यक रूपम ग इसीलिए जो घनता है वास्तव में अगतम कि हमेशा जो जाने वाला हुआ करता है वो उस जगह जाता है जहां अभी तक गया हुआ नहीं ये तो है ना आप पहले से ही आप वहां हो फिर जाने कहा हुआ वहां आप ऋषिकेश जाएंगे बोल रहे हो उसका मतलब आप ऋषिक में नहीं है यहाँ है दूसरी जगह है तो आप कहेंगे मैं ऋषि जाना चाहता हूँ यदि आप पहले से वहां पर हो तो थोड़ी देषे जाऊंगा खड़े होकर ऋषि जाने के बाद कहा जाता है तो क्योंकि आप जो भी जाएंगे तो आप कहा जा रहे हैं पूछा जाएगा आपसे आप जो नाम लोगे वो आपसे भिन्न क्या भिन्न है आपसे भिन्न जरूर होगा तभी तो जाना होगा आओगे कहा जा रहे हो मैं अपने में जा रहा हूं अरे अपने में जा रहा जाने का कहा हुआ, तो, तो, हुआ तो हमेशा तो आप अपने से भिन्न ही जाने की बात कहते हैं इसलिए वो कैसा होगा अगत होगा नंबर एक नंबर दो अप्रत्यक रूप होगा नंबर तीन वह अनात्म भूतम न विप्रेरणा इसका विपरीत नहीं हो सकता है जो गत है वह गमन नहीं हो सकता जो प्रत्येक रूप है वह गमन नहीं हो सकता जहा भूत है वह गमन नहीं हो सकता था किसी श्रुति भी कहती है अनद्वगा अनद्वगा संसार के तीनों मार्गों को पार करने के इच्छुक है वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर मार्ग ही नहीं रहगा अध्वसु मान मार्ग कितने मार्ग है संसार में तीन मार्ग है उन तीनों मार्गो से हट करके आप उन तीनों मार्गों को पार कर जाना चाहते हैं पारम गंतुम्छव पार, पार को जाना चाहने वाले लोग इसके बाद इस संसार के मार्गों के पार जाना जो चाहते हैं वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई और मार्ग नहीं रह गया उसको क्या कहते हैं अनसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले मोक्ष पुरुष मार्ग रहित हो जाते हैं इसका इत्याद्या प्रमाण पता नहीं को श्रुति में ध्यान नहीं दिया है ढूंढा नहीं तथा श्रुति अन्यवाहा उसमें मंत्र दिया है ना नंबर नहीं ना उसमें भी नहीं अच्छा इस मंत्र पर जो ग्यारहवे मंत्र था उस पर ब्रह्म में अधिकरण है अनुमानिका अधिकरण से पूर्व सकता है सांख दर्शन का महत्व ले लो आपने महत्व क्या लिया था हिरण्य गर्भ वहां हिरण्य गर्भ देता है ये हाँ देना में। हमारा महत्व कहते हैं अव्यक्ष उत्पन्न क्या होता है महत्व मात, महत्व बुद्धि वो कहते हैं मत से बुद्धि लेना चाहिए तब कहेंगे हम नहीं नहीं बुद्धि तो अलग से बोल चुके हैं इसे बुद्धि से भी पर है ये यह महोत्सव से सांख्य दर्शन के द्वारा जो अनुमान सिद्ध करते हैं जो अनुमानिक जो द्विती उसे ग्रहण नहीं करना किंतु यहाँ महोत्सव से हिरे नगर ही लेना चाहिए ऐसा ब्रह्म सूत्र में एक चार एक से लेकर के सात तक सात सूत्रों विचार करके निर्णय दिया बड़ा विस्तृत शास्त्रार्थ हो गया एक चार एक से सात तक तथा जो दर्शे दी इसी प्रकार से यहां बताया जाता है प्रतिगातम तो सर्वस्व सभी का स्वरूप वस्तु है उत्तर उत्तर-उत्तर है ना एक दूसरे के स्वरूप जाए आप घटपड़ा के स्वरूप से गए किसमें पंच पंचमें पंचरों को भी कौन जान रहा है इंद्रिया जान रहे हैं किसूक्ष्म उसका भी स्वरूप इंद्रियाओं इंद्रियों का स्वरूप अब पंचमूत उसके भी स्वरूप क्या होगा मन कारण का पंचम स्वरूप उससे भी सूक्ष्म कौन होगा बुद्धि जो बुद्धि का कारण भूता अपंचकृत पंचमा सूक्ष्म भी कारण उसका भी कारण अव्यक्त सूक्ष्म करते हुए कहा पहुंचे सभी का स्वरूप हमने यहां दिखा दिया है इसे सूक्ष्मता के तर के निमित्त से दिखा दिया सकल का सकल संसार भर के सकल पदार्थों का स्वरूप तो वास्तव में क्या है आत्मा यह ब्रह्म ही है ऐसा वह है जब ब्रह्म कैसा है श सर्वेश भूतेश गूढ़ो आत्मा प्रकाश दे दृश्यते बुद्धिया सूक्ष्मी फिर यदि सभी का वास्तविक स्वरूप चैतन्य घन है ना अपने कहा घन यदि हो है फिर हमें अनुभव में क्यों नहीं आता सभी को क्यों नहीं दिख रहा अपने अंतरतम वस्तु है आप जो अपने असली चीज है अपना असली स्वरूप है वो तो क्यों नहीं आपको अनुभव में आया और नकली चीज़ें में क्यों हम पड़े हुए हैं जो है ही नहीं वाकई झूठे दिखाई दे रहा अब उसी में आस्था बनी हुई है असली स्वरूप में आस्था ही नहीं है ना उसकी तो पहचान ही नहीं तो आस्था कहां से होनी पहले दिखे तो सही उसमें आस्था तब होगा अनुभव में आए ऐसा कोई सोचे तो अनुभव ही नहीं कर सकेगा कि शास्त्र कह रही है मानना पड़ेगा इसीलिए ये सब भ्रमों का अधिष्ठान असली वो मई हूं अनुभव में आएगा कोई सोचेगा जैसे कोई चीज हमको दिखी तब उसमें आस्था हो गई तो सर ब्रम को पहले दिखाई देगा तब तो मेरे को तो मैं इसमें आस्था करूंगा तो आस्था नहीं कर पाएगा दिखने वाली चीज ही नहीं है बल्कि सबको दिखाते भी दिखाई दे रहा है वो निरंदर फिर हमें नहीं दिख रहा है तो ऐसे को क्या करोगे आप सर्वम वह स्वयं प्रकाशित होता है सबको प्रकाशित कर रहा है हमें घट भीख रहे तो मतलब क्या मुझे आत्मा भी अनुभव हो गया साथ साथ यदि आत्मा के प्रकाश प्रकाशित नहीं होता तो घट प्रकाशित नहीं हो सकता आत्म तो प्रकाश से घट प्रकाशित हो जाने के रहते मेरे आत्म तो प्रकाश होते ही घट प्रकाशन होने से प्रकाशित हो गया तो कैसे कह रहा हूं मैं आत्मा का प्रकाश होना नहीं जानता समस्या यह है जैसा हम घटा जी को विशिष्ट ग्रहण करना चाह रहे वैसे ब्रह्म को विशिष्ट ग्रहण करना चाहते वो ग्रहण सर्व सामान्य व्यापक प्रकाश है जिसके वजह से घटा है सब कुछ इन विश्व प्रकाशों की सहायता से सामान्य प्रकाश चैतन्य को लेकर हम प्रकाशित कर हैं इसलिए कहते हैं कि वो फिर क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है कारण की मानो छिपा हो के समान छिप गया क्या करें सर्वेश भूतेश ये ये जो आत्मा ये पुरुष है पराकाष्ठा जो बताया गया वह ऐसा है सर्वेश भूतेश आत्मा सर्वेश भूतेश संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है अतव न प्रकाश थे इसलिए हम लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं फिर कैसे ग्रहण होगा दृश्य तो अग्रया बुद्धिया क्योंकि आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य सूक्ष्म सूक्ष्मी भी अग्रया सूक्ष्म बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा संस्कारित अग्रया मैने संस्कार से संस्कारित अंतकण शुद्धि कर लिया गया ऐसा जो सूक्ष्म बुद्धि से ही देखी जा सकती है मैंने अनुभव किया जा सकता है साक्षात्कार किया जा सकता है सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी ेश पुरुष्य सर्वेश ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत भूतेश लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के गुढ़ संवृद्ध है दर्शन श्रवणादि कर्मा, अविद्या माया छन्न कैसे समृद्ध हो कैसे छिप गया समृद्ध में सम्यक प्रकार से आवरण कर दिया ढक दिया गया कदे दर्शन क्रिया श्रवण क्रिया मणन जितनी भी क्रिया हो रही है इन क्रियाओं के माध्यम से अविद्या दूसरा नाम उसकी माया उससे छन्न इव छत्मा न प्रकाशित आत्मत्वित इसे किसी भी व्यक्ति को अपने ये आत आत्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है अहो अति गंभीरा द्रवगा विचित्र माया च क्या कहूं आपको ये माया तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात ओ करो अति गंभीर अत्यंत गंभीर है इसका आर पार कोई पकड़ नहीं सकता कोई सोचे हम माया का टॉप एंड बॉटम समझ लेंगे ऊपर क्या नीचे क्या इधर क्या उधर क्या माया का पूरा समझ लूंगा कोई नहीं समझ आदमी खुद माया भी हो जाता है जब मिथ्याचारी हो जाता है तो आदमी को ही पहचान पाते हैं तो इस माया को कहा से पहचान जो कि माया का एक अंश मात्र आदमी के अंदर मिथ्याचार आदमी झूठ चल कपट कर, कर रहा है क्या मतलब क्या माया का एक अंश उसमें विशेष रूप प्रकट हो गया तब आदमी छल कपट झूठ सब कुछ करता है और उस एक अंश जो प्रकट हुआ है माया का उस आदमी में विशेष रूप उसको भी हम पहचान नहीं पाते शब्द से पहचान असंभव कहती है इसे अति गंभीरा दुर्वगाया कठिनता प्रो किसको समझ पाएंगे बल्कि विचित्र आरजी विचित्र है बड़े नौटंगी करने वाली कब क्या रूप में प्रकट हो जाती है कोई भरोसा नहीं है यदि हम सर्वजंतु परमा परमा तत्व एवं बुद्धिमान हो अह परमा भी जिसके कारण से ये सभी जीव परमार्थ परमार्थ तो क्या पर ही हैं और समझाने के बावजूद भी मैं ब्रह्मू अहम ब्रह्मा स्मृति न गृहती नहीं ग्रहण कर पाती किन्तु उल्टा क्या कर रहे हैं अनात्मान देहेन्द्र संघातम आत्मनो दृश्य मनमी घटाधि अहम अमुष्य पुत्र अनुच्य मनो कहीं भी नहीं पकड़ा हुआ बातें सब अनात्मा है कौन दे जगावे आत्मा का ये क्या है दृश्य आप दृष्टा है आत्मा दृष्टा आत्मा का ये दृश्य शरिंद्रिया संघात घटादि के समान फिर भी आतत्व इस आतत्व ने पकड़ लिया और क्या कहता है बिना पढ़ाई लिखाए अहम मुत्र पुत्र ब्रह्मा से नहीं बोलेगा पढ़ाने पर भी अहमे क्या कहेगा हम अहम अमुशपुत्र अलूच्यनो वह बोध्यमी न गृह्यनो गृह कहे विन ही ग्रहण करीय नूना पर मूह्य बाम भ्रमीती